संख्या सैंतालीस के बाद सैतालीस प्रतिशत सुन भू सखा निज कह सुभाऊ जानी भूसुंड शुभ गिरी जाऊ

पुनर होहि चराचर द्रोही आवि सभ शरण तक मोही सजमद मोहक पट छाना

गरम सज्जते साधु समाना

जननी जनक बंधु सुसधारा धनुनु भवन सुहद परिवार सब गये मम ता ताग बटोरी मम पद मनाई मनई बा

समदर शीक्षा कछनाही अरस शोक भय नहीं मनुमाहीस जनम बस कैसे

ृदय कई से तुम सारी के संत प्रिय मोरी सारी, सारी के संत प्रिय मोरी नरऊे नहीं आने निहोरी गोरी सगुन उपासक परवितरत नीच गृढ़लेम

नरथान समान मम जिनके द्ज पद से रामचंद्र

अब स्मरण करें कि समुद्र पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी बानस सेना पर है और सुग्रीव भगवान की शान में आ गया और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया अब भगवान जो वो विभीषण को अपना स्वभाव बताते हैं इसे देखो कि मेरा स्वभाव क्या है

कहते हैं की सुन सखा नखा सुनो मैं तुम्हें अपना सुखाव बताता हूं भगवान के निकट जो व्यक्ति जिस भाव से जाता है भगवान भी उसको भी उसी भाव से स्वीकार करते हैं गीता में जैसे आता ये यथाम प्रपथ जयंती सांस तथा ता युद्धाम में हम

जो लोग जिस भाव से मेरा प्यन करते हैं मैं उनका उसी प्रकार से अध्ययन करता हूं कि गीता में उनका उसी प्रकार से व्यवहार तो ऐसी रामायण में देखते हैं कि जहां भगवान के पास जो निकट सेवक भाव से आते हैं जो भक्त भग, तो जब भगवान उनको अपना सेवक करके मांगते हैं स्वामी की तरह से बुखार करते हैं जैसे हनुमान गीता भगवान राम का है और कुछ लोग जो है इस प्रकार जैसे भगवान राम स्वयं अयोध्या के राजा हैं

ऐसे निषाद भी अपने किस वहां का जो है वो राजा है अपने नगर का अपने ग्राम का शर्मवीरपुर का इसी प्रकार से ये सुग्रीव जो है ये, ये भी अपने किसकंधा नगरी का राजा है ऐसे ही विभीषण जो है वो भी लंका में रामों के साथ राज्य करता ही रहा और वहां का भी राजदारी करके उसको मानते हैं तो ऐसे लोगों को भगवान सखा करके मानते हैं

ये सभी भगवान के पास आते हैं तो सखा भाव से आते हैं इनमें सब में राजत्व का अपने आप में भी है कि हम भी राजा हैं भगवान भी राजा हैं इस प्रकार से भाव रखते हैं तो उनमें उनके हृदय में स्वयं कुछ सखा भाव है इसलिए भगवान जी उनको उसी प्रकार से मित्र की तरह से उनको देखते हैं यहाँ पर भी भगवान को देखो जैसे जब संबोधन करते हैं तो सुग्रीव को भी विभीषण को भी सखा करके बोलते हैं

यहाँ के अपनि सखा तो, तो इससे पता चलता है कि व्यवहार भगवान राम का विभीषण के साथ में किस प्रकार का उपनिषदों में भी इसी प्रकार से बात आती है जो कि मुंडक उपनिषद में आती है कि सपर्णा सयुजा सखाया सखा शब्द वहां पर भी आता है बाकी सब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सब

वेदों के उपनिषदों के ही भाष्य हैं एक प्रकार से जिनकी शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं तो उपनिषद में जब देखते हैं तो ऋषि लोग कहते हैं कि देखो शरीर की वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं और दोनों में आपस में मित्रता है दोनों सखा है दो पक्षी कौन हैं पक्षी को एक मैंने कहने का तरीका काव्यात्मक है एक है जीव और दूसरा है ईश्वर

जीव और ईश्वर जो दोनों हैं रहेंगे है दोनों सखा है सखा में मित्र हैं दोनों है। अब ईश्वर अगर अब मित्र की सहायता ले जीव जैसे जो है ईश्वर की सहायता ले तो ईश्वर भी जीव का मित्र है तो उसे सहायता पहुंचावेगा भी जहां संकट होता है तहां उसका भी करता है

ये सब जो है शास्त्रों का जो है कथन किस प्रकार जो है कैसा भाव है इसको धीरे धीरे विचार करते करते चित्र में लाना चाहिए ये कहते हैं कि उसी तरह से ये भी विभिषण को हम देखते आए हैं कल परसों से कि ये जीव का प्रतीक है लंकार रूपी नगरी के शरीर रूपी भाव में इसकी प्रवृत्ति है और वहां पर अभी तक जो था मूल प्रधानता थी

मोह उसका स्वामी बना बैठा था जीव जब तक अज्ञान में है तब तक, तक मोह उसका स्वामी है और जहां जीव अपने आत्मी भाव में आया तो जैसे अब शुद्धी, ये सुखदीव ये विभीषण जो है भगवान के शरण में आ गया तो जीव भाव से इसका छुटकारा हुआ और आत्मी भाव में आया ऐसा जो है ये विभीषण है तो उसके साथ में भगवान जो है अपने मित्रता का दिखाते हैं तो सुन हु सखा मैं जो कहा भाव हूं

हम अपना स्वभाव बताते हैं क्या है कि जान भूसुंध संभु गिर जाऊ हमारे स्वभाव को ये सब लोग जानते, लो जानते, जानते, जानते, जानते, लो जानते हैं कि भक्त लोग हैं ये सब जानते हैं काकृष्ण जी भी जानते हैं शंकर जी जानते हैं पार्वती जानती हैं ये सभी भक्त हमारे हैं ये सब लोग जानते हैं कि हमारा स्वभाव क्या है <laughs> जो भगवान के स्वभाव को जानता है वो

भगवान में अवश्य प्रेम रखेगा और जरूर ही उनकी शरण में जाएगा जो भगवान के स्वभाव को नहीं जानता वही उनको भूला बैठा रहेगा इसलिए यहां भगवान के स्वभाव की बात कहते हैं गीता में भी देखते हैं पंद्रहवें अध्याय में जब हम पाठ हम लोग करते हैं तो अंत में जो श्लोक आता है भगवान कहते हैं कि जो मुझको इस प्रकार से पोष तो करके जानता है ये महिमा किसको इस प्रकार जानता है वो तो,

मेरा ही भजन करता है सर्वभावीण भारत के हे भारत है, है अर्जुन वो सब प्रकार से फिर तो मेरे ही शरण में आता है मेरा ही चिंतन करता है मेरा ही भजन करता है अब कोई न जाने भगवान को तो फिर क्या करेगा उसको उसको जब जानता ही नहीं है तब क्या भगवान का भजन करे क्या भगवान के शरण में जाए कैसे जाए तो समझ तो तो नहीं, नहीं आए लेकिन जो जानता है भगवान का स्वभाव को सामर्थ्य को शक्ति को और उनसे क्या लाभ होने वाले है जीव को क्या सहायता मिलने वाली इसको समझता है

कुछ जाएगा जाएगा भगवान की शरण उसको और कोई उपाय नहीं कोई बात नहीं तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि ये सब ये सब लोग जो हैं का घूसुण हैं शंकर जी हैं ये पार्वती आदि हैं ये सब हमारे प्रभाव को सबको तो जानते हैं स्वभाव आप बताते हैं क्या है जव न चराचर द्रोही अब भगवान का स्वभाव ये है कि चाहे सारा संसार किसी का शत्रु हो गया और ऐसा व्यक्ति भी भगवान के शरण में आ

तो आ गए सभय शरण तक मोही तो सभय मैंने भयभीत तो होकर के संसार दे मेरी शरण को साग करके मेरे पास आवे तो कहता जी मधमोह कपट छलनाना और वो हमारे शरण में आवे तो मधमोह कपट छल छोड़ दे और आवे तो करो सभ्य से ही साधु समाना तो उसकी सब जितनी की दुर्गति है सब दूर हो जाएगी और साधु से सम्मान से हम मना ये भगवान का स्वभाव है

कभी कभी इस प्रकार का होता है कुछ लोग सोचते हैं कि अरे भाई हमसे भगवान का भजन कैसे होगा हम कैसे भगवान के क्षण में जाएंगे हमें भक्ति ज्ञान कैसे आ सकता है क्योंकि हम तो बहुत पापी हैं हमने तो बहुत बुरा किया है हम बड़े संसारी व्यक्ति हैं विषयी व्यक्ति हैं हमसे ये सब कैसे होगा ऐसे लोगों को मन में एक प्रकार की निराशा का होती तो भगवान अपना स्वभाव बता करके इस प्रकार की निराशा को दूर करते हैं

कहते हम हमारा और उपयोग गई क्या है यही है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की सिद्धि को पहुंच गया हो उसका सबका उसकी समस्या का निवारण कर देना ही तो हमारा काम है जो व्यक्ति समझता है कि हम किसी योग्य नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते काम हम हो सकते हैं कहाँ भगवान तो कहते हैं ऐसे लोगों की दुर्बलता को हम दूर कर देते हैं उनके तो समस्त पापों को दबा करके साधु के समान ज्ञानी भक्त ये सब बना देते हैं

ये भगवान का सुखाव है संसार में तो बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ बहुत प्रकार की सही उसमें एक भ्रांति जो अभी बताई वो भी है तो और को विचार करने देखें तो ये भ्रांतियां सब दूर हो जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते गीतारामान वगैरह कुछ नहीं पढ़ते सुनते नहीं है तो उनको जो भ्रांतियां समाज में बनी रहती है एक दूसरे से भ्रांति की ही बातें कहते रहते गलत गलत बातें एक दूसरे को सुनायेंगे और दूसरे लोग मान भी लेते हैं उनकी बात को कहते ठीक है

ऐसे करके वो एक दूसरे का कर समर्थन भी करते रहते हैं लेकिन वो सब जो है उनमें भ्रांतियां होती हैं नासमदी मिस अंडरस्टैंडिंग बहुत ही प्रकार की है उसी प्रकार की ये भी है अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या उपयोग है और किसके लिए डॉक्टर है स्वस्थ लोगों के लिए रोगियों के लिए हा?

अगर कोई रोगी कहे कि हम डॉक्टर के पास कैसे जाएं हम तो बहुत रोगी हैं यही है बात है अरे भाई रोगी हो तो इसीलिए तो डॉक्टर की जरूरत है और डॉक्टर इसीलिए है ही तुम्हारे लिए अगर कोई तो स्वस्थ हो तो कम तो बिल्कुल स्वस्थ चलो डॉक्टर के पास तो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है इसी प्रकार तो से यदि कोई व्यक्ति पहले से साध हुए ज्ञानी है

आत्मज्ञानी है कोई दुख नहीं कोई क्लेस नहीं बड़े आनंद में जीवन जी रहा है तो क्या जी को भगवान के पास जाओ ये गुरु के पास जाओ कोई तो जाओ शक्ति नहीं जब व्यक्ति को ये लगे कि हम दुर्बल हैं अशक्त हैं दुख हैं हमारे दुख दूर नहीं होते अशांति मिटती नहीं है भय चिंता क्लेश से मुक्त नहीं हो पाते हमारा जीव पड़ाता रहता है परेशान रहते हैं क्या करें सब तो इन्हीं लिए तो संत हैं गुरू हैं भगवान हैं भगवान की शरण में जाओ

तो भगवान है इसलिए तो इसलिए भगवान अपना स्वभाव बताते हैं क्या देखो जो कोई, कोई प्रकार की प्रॉब्लम संसार में है वो सब जो वो हो, निष्कपट होकर के मेरे पास आ भगवान के पास जाने के बंद दो प्रकार के जैसे गुरु के पास भी जाते हैं तो कोई कोई कपट भाव से जाते हैं कपट भाव से ये कि अपनी समस्या लेकर के जो तो गुरु के पास जाते नहीं गुरु की परीक्षा लेने जाते तो देखिए कितना जानता है

ऐसे करके कोई जाएगा तो गुरु से क्या किस करके आएगा क्या अपनी समस्या का कर समाधान करके कर आएगा तो या कोई जब जाते हैं गुरु के पास तो अपनी समस्या नहीं बताते दूसरे लोग भी बताते कि ऐसा व्यक्ति इतना ऐसा व्यक्ति है उसको ऐसा हो गया उसको क्या हो करना चाहिए अरे जिसको होगा करना होगा उसको तो वो आएगा जब जिसको बताना होगा उसको तो, तो बताया जाएगा लेकिन आपकी क्या समस्या है हमारी कोई समस्या नहीं नई समस्या तो जान लीजिए क्या जरूरी जना

आप अपने काम देखो अपने इसी प्रकार से संसार में इस तरफ भगवान के पास भी इसी प्रकार से है तो कपट पकते भगवान के पास में अपनी समस्या तो है लेकिन अपनी समस्या भगवान के सामने रखते नहीं और दूसरे की समस्या भगवान के सामने रखो तो ये तरीका नहीं हर व्यक्ति को भगवान की शरण में स्वयं जाना होता है अभी नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति का हमारे परिवार में ये समस्या हो गया भगवान उसकी समस्या को आप दूर कर दो तो ऐसा नहीं

उस व्यक्ति को जिसकी की समस्या है उसे सीधे भगवान से संपर्क करना पड़ेगा जाना पड़ेगा और भगवान उसकी समस्या को जो उसको दूर कर देंगे भगवान का ये सुखा तो ये तरीका भगवान कहते हैं कि कैसे जाए तब मधमोह कपट छलन मद छोड़ करके मोह छोड़ करके कपट छोड़ करके छल छोड़ करके जाए भगवान के शरण में सीधे सीधे डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड जो समस्या है भगवान के सामने समर्पित कर दे अपने आप को डॉक्टर भगवान कहते हैं मैं बहुत जल्दी फिर उसका कर लूँगा

कर्म शब्द शब्द के माने बहुत जल्दी सत्कार कर्म शब्द से ही साधु समाना साधु समान के माने जैसे साधु लोग जो है वो उनमें कोई मानसिक विकार नहीं होता और वो सदा शांत आनंद में रहते हैं निर्भय रहते हैं ऐसे उसको कर देता हूँ जननी जनक बंधु सतारा अभी भगवान दूसरी बात कहते हैं कहते हैं भगवान के पास जाने में समस्या क्या है क्यों नहीं जाते लोग पार?

उनको तो संसार में जो ममता है वो उनको बांधे हुए <गगँगा> और ममता के कारण से की शान की के के भगवान की शरण में नहीं जाता भगवान की शरण के माने ये नहीं कि भगवान कहीं मंदिर में बैठे या कई दूसरी जगह बैठे वहां तक चले जाओ भगवान के शरण में हो गए ऐसे तो है नहीं है भगवान की शरण के जाने के माने क्या है कि जो संसार में जो ममता है मेरेपन का भाव है उसको उधर से हटाने और परमात्मा में जोड़े

ये प्रसंग दो पंक्तियों में ये बात सुंदर यहाँ बोल दिया कि ममता सभी जगह जगह आता रहता है लेकिन उसका अर्थ क्या है कि पर इस स्थान पर स्पष्ट हो जाता है कहते हैं जननी जनक बंधु, सुत दारा तन धन भवन, सृद परिवार ये तो गिनती गिनाए और कहा कि सबके ममता ताग बटूरी इनके सब ममत्व होता है मेरा मेरापन इन समय होता है

तो उनका सबका मेरापन मेरापन मेरापन करके जो मानसिक धागत जुड़ा हुआ है मानसिक रस्सी से हम अपने मन को बांधे हुए हैं व्यक्तियों से और वस्तुओं से उन सबको सबको काटे और काट करके सबका कर ममता का बटोरी बटोरी मैंने काट करके सभी इकट्ठा करो और बट करके एक जगह मोती रस्सी बनाओ

हाँ तो अब वो एक जगह जो गए उसको सबको लेकर के भगवान के जगह मम पद मनंग बांध बरजोरी अपने मन को उसी रश्मि से हमारे पैरों में बांध करके रखे जब जगत जगह प्रसंग इस प्रकार के हैं जब भगवान के पद क्या है अब ये भी लोग बात पूछते हैं कि भगवान के पद का अगर मान लो हम अपने मन को भगवान के चरणों में बांधे तो भगवान के चरणों के माने क्या है आध्यात्मिक दृष्टि क्या विचार है

तो देखो संतों ने शंकराचार्य जैसे ऋषि मुनि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति हो गए वो तो बताते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं जैसे मुख्य रूप से वेद है उपनिषद हैं ये भगवान के दो चरण हैं एक चरण भगवान का वेद है और दूसरा चरण भगवान का उपनिषद है माने एक जो है वो हो कर्म साध्य आध्यात्मिक साधना है दूसरी ज्ञान आध्यात्मिक साधना जा है ये दो प्रकार की आध्यात्मिक साधना यही भगवान के दो चरण हैं

जो अन्य ग्रंथ स्मृति ग्रंथ लिखे गए जैसे पुराण आदि हैं गीता है रामायण है महाभारत है इसी प्रकार से ब्रह्म सूत्र आदि हैं दूसरे दूसरे संतों के और बहुत से ग्रंथ हैं, तो ये सब ग्रंथों में भी वही जो वेद की बात है उसी का प्रतिपादन किया गया है वहां पर भी इसी प्रकार से कर्म के द्वारा धर्म का मार्ग और फिर ज्ञान के द्वारा ज्ञान और भक्ति उसकी प्राप्ति

इस सब ग्रंथों में दो बातें लिखी रहती हैं परमात्मा की बातें दो हैं यहां देखते हैं जैसे ये एक ज्ञान है एक उपासना है इन दोनों से ही परमात्मा की प्राप्त होती है वो तो है परमात्मा और ये परमात्मा जो है चरण तो अपने मन को भगवान के चरणों में बांध के रखने के माने क्या है अपने मन को शास्त्रों के तात्पर्य को समझने में लगाओ बार बार शास्त्रों को पढ़ो बार बार उनको समझो

और चित्त को धारण करो उन्हीं में लगे रहो निरंतर छोड़ो नहीं उनको बस शास्त्रों के द्वारा पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते देखते जैसे किसी को चरण पकड़ ले तो पूरा देखते ही पकड़ गया अब वो व्यक्ति भाग्य कहा जाएगा जो चरण पकड़ने वाले तो अगर किसी ने शास्त्र को पकड़ लिया और उसी का अध्ययन करने लगा उसी मन लग गया तो शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है उसमें क्या बैठा हुआ है परमात्मा ही सब जगह बैठा हुआ है

वो परमात्मा फिर कहा भाग के जाने वाला है पर तो परमात्मा पकड़ में आ गया फिर देखो पंद्रहवीं अध्याय भगवान कहते हैं, है सर्वे अहम योग कृत वेदेव चाहम तो भगवान कहते हैं कि वह समस्त जितना उपनिषद शास्त्र है वेदांत शास्त्र है तो सबसे अचयिता में ही हूँ और उन समस्त शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य क्षम्य में ही हूँ

और कौन जानता है शास्त्र को कि मैं ही उस शास्त्र का ज्ञाता भी हूं तीनों बात है शास्त्र का रचयिता शास्त्र के द्वारा जानने वस्तु योग्य वस्तु और शास्त्र को जानने वाला को मैंने जब कोई व्यक्ति भगवान के में शास्त्रों को पकड़ता है तो पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे करके वो व्यक्ति स्वयं ही भाव से शरीर भाव से जीव भाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में आ जाता है और परमात्म भाव को प्राप्त कर लेता है सब तो शास्त्र को जान पाता है

बेहिमानी व्यक्ति को शास्त्र का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता जीव भाव में आता है तो शास्त्र का प्रारंभिक भाग, माने कर्म कांड धर्म की बात समझ में आती है और जब व्यक्ति जीव भाव छोड़ करके आत्म भाव में आता है तब उसे परमात्म तत्व तो क्या है और अपना संबंध उसमें किस प्रकार उसमें क्या है ये सब बात तब उसको समझ में आती है तो शास्त्रों का अध्ययन एक और शास्त्रों का अध्ययन चलता है और दूसरे और व्यक्ति का, का अपना आध्यात्मिक

स्तर बढ़ता जाता है देव भाव से जीव भाव में आया जीव भाव से आत्मभाव में आया ये आध्यात्मिक विकास है अब कौन व्यक्ति किस स्तर पर जीवन जी रहा है अपने आप को शरीर मान करके जी रहा है तो बहुत ही निम्न स्तर में है अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जीव भाव में समझ रहा है तो मध्यम स्तर में आ, आ गया थोड़ा ऊंची स्थिति उसकी हो गई अगर अपने आप को में तो आत्मा हूं मैं जीव हूं

मैं शरीर हूं तो अब ये कुछ व्यक्ति की प्राप्त हो गई और वो परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया जहां आत्मभाव को प्राप्त हो गया तो परमात्मा को प्राप्त करिए परमात्मा को जो परमात्मा की प्राप्त के माने क्या है परमात्मा कोई संसार की वस्तु नहीं उसके हाथ में आ गई पकड़ ली उसने ऐसे करे परमात्मा को प्राप्त करने के माने है परमात्मा को जानना ही परमात्मा को प्राप्त करना है बस परमात्मा तो अपने हृदय में ही

वो कहीं दूर तो, तो थो थो है नहीं अगर हम जानना चाहें कि आकाश कहाँ है स्पेस कहाँ है तो हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा स्पेस पता लगाने के लिए अरे भाई हमारा शरीर है स्पेस में नहीं है और शरीर के भीतर स्पेस है अपने रियलाइज कर लो तो स्पेस नहीं शरीर में जितना बड़ा शरीर उतनी स्पेस घेरा हुआ शरीर तो इस स्पेस को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा

बस हमें यह जानना चाहिए कि स्पेस किसे कहते हैं और शरीर स्पेस में, सरी में है शरीर में स्पेस बस ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और परमात्मा अपने अंदर भी है अपने बाहर भी सर्वत्र है बस इतना जानना ही परमात्मा को प्राप्त करना है जो प्राप्त वस्तु पहले से होती है उसको प्राप्त करने क्या होता है जानने से वो प्राप्त होती है अप्राप्त वस्तु होती है तो कर्म के द्वारा प्राप्त होती है

लेकिन जो पहले से प्राप्त है लेकिन हमें लगता है कि मानो प्राप्त नहीं है वो केवल ज्ञान से ही होती है तो इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय क्या है परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान का साधन क्या है जितने भी अपने ग्रंथ है और कोई उनका प्रयोजन नहीं है वे चाहे वेद चाह, हो चाहे उपनिषद हो चाहे प्राण हो चाहे कुछ भी हो रामचरित ही जैसे है उसका प्रयोजन क्या है

वृजन अंतः है कि परमात्मा का ज्ञान हो परमात्मा की प्राप्ति हो अंत में जो वो हो रामचरित मानस के उत्तरकांड में जो समाप्त होने लगता है तो तुलसीदास कहते हुए याद रखना चाहिए कि हिमा आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना कहती इस ग्रंथ में क्या किया हमने आदि मध्य और अवसान के मने अंत में है? प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है भगवान राम

तो रामचरित्व रामचरित तो मानस में किसका प्रतिपादन है इसका क्या प्रयोजन है कि परमात्मा क्या है वो समझ में आ जाए उसका ज्ञान हो जाए और ज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा के चैन पकड़ने के माने क्या है किसी मूर्ति की जाकर के पैर पकड़ लेने से ऐसे कुछ काम तो नहीं चलता इसका अपना पकड़ने का तात्पर्य है कि अपने शास्त्रों को पकड़ो और शास्त्रों को पकड़ने के लिए मन से पकड़ो उनको उनमें प्रेम रखो उनका अध्ययन नित्य करो

छोड़ो <laughs> नहीं पर यह कहते हैं कि मम पद्म नहीं बांध बर डोरी अब लोग, लोग सुनते रहते हैं प्रवचन होते रहते हैं सत्संग होते रहते हैं शास्त्रों को पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं तो थोड़े दिन पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद में कहा कि रामान पढ़ी एक बेटी कहा कि हमने गीता तो हमने सुना बहुत सुंदर के उनका अपना ग्रंथ है और सारे विश्व में समय प्रसिद्ध है तो हम गीता एक लाए और पढ़ना शुरू की

तो पढ़ना शुरू की तो थोड़ी सी में पढ़े पहला अध्याय पढ़ा दूसरा अध्याय तक पहुंचे सात सेकंड में हमने इतना पढ़ के उस दिन में हुआ लेकिन संसार में इतनी झंझटें हैं कि फिर तो वो आगे बढ़ नहीं पाए फिर हमने एक बार फिर कहीं सत्संग गीता की नहिमा सुनी तो एक बार फिर हिम्मत आई कि चलो अब की पूरा गीता जी पढ़ेंगे तो पूरा गीता पढ़ने के लिए फिर शुरू किया उसको पढ़ना शुरू किया तो एक अध्याय दो अध्याय पढ़े और उसके बाद फिर तैयार उसके बाद फिर ठप हो गया मामला

तो ये क्यों होता है आ? तो उसका होने का कारण ये इन दोनों पंक्तियों में दिया हुआ है क्योंकि आपकी ममता तो संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं परिस्थितियों घटनाओं में है उसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ है और उधर से आपने अपने मन को काटा नहीं, और चाचों के इसमें जोड़ दें आ? तो कैसे जुड़ जाएगा इसमें सिम्पल सी बात कोई ऐसी तो कही

कोई बहुत ऐसी गंभीर तो बात है नहीं कि बुद्धिगम में न हो समझ में न आता हो इतनी सीधी सी बात है अगर उधर से सबसे ममता काट दो तो कह सो कैसे काट देना काट दो सबसे चलो रहो सी भी दुनिया में पड़े भी रहो नहीं अगर, तो नहीं अगर उसको काट दो तो फिर उसके बाद में अपने शास्त्रों का अध्ययन करने लगो शास्त्रों का अध्ययन करते करते विचार करते करते परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति बस यही एक है। और कोई नहीं नान्य अपन साथ ना ये भी ऋष दिया

कहते तमाम इसमें शंका मत करो वह तो एकमात्र रास्ता और कोई रास्ता भी नहीं न अन्यापन था क्या तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे तो भटकते रहो और कोई रास्ता ही नहीं बस एक तरीका यही है इसी प्रकार उस परमात्मा मास्मार सकते मा हैं तो देखो ममता के जो आश्रय स्थल कितने हैं कि जननी जनक माता पिता बंधु भाई सुतपुत्र दारा पत्नी तन धनु शरीर और धन और भ्रमण मकान

और सुहर मैंने अपने जो है मित्र लोग हैं उनको मित्र परिवार परिवार के और दूसरे लोग हैं नातीपंथी हो गए और भाई भतीजे हो गए ससुराल वाले हो गए इधर वाले हो गए तो हम इस प्रकार जितने परिवार के जितने लोग हो गए नाना प्रकार के इन सब के साथ मन का कुछ न कुछ संबंध बना रहता है व्यक्तियों का तो वो जो जहां जहां जुड़ा हुआ है संसार में सर्वत्र बस उसको काटने की बात है अब जब व्यक्ति इसको समझे और भगवान बता रहे हैं इस बात को तो उसको धीरे धीरे करके उसको

खत्म कर एक बार इसी प्रकार की बात कहीं गीता में आई हो या कहीं और आई हो तो गुरुदेव प्रवचन में अपने सुना रहे थे बता रहे थे एक उदाहरण दिया उन्होंने उन्होंने कहा कि एक परिवार था घर में तो उसमें परिवार में बाबा था लड़का था उसका नाती थे ये सब उसमें रहते थे तो बाबा जो मर ज्यादा थी रिटायर्ड था वो तो अब जैसे रिटायर्ड लोग होते हैं तो उनका मुख्य काम क्या है तो वह टहलने जाओ

हाँ तो सवेरे उठते उठे वो अपने टहलने गए छड़ी लेकर के टहलने गए दूर दूर तक टहल टला घंटे डेढ़ घंटे वो लौट करके आए तो थक गए आए अपने ड्राइंग रूम में आकर के सोतेतू पर बैठ गए ऐसे करके आराम करने लगे कि रेस्ट कर लें रिलैक्स कर लें तो उनकी थोड़ी देर में आ गई नींद उनको

उसने सोफे को बिलेट करके तो ऐसी करके पड़े पड़े उनका मुंह करके अपने सांस लेने लगे ले खराब बजने लगा तो उनका एक नाती जो था वो आठ दस साल का उसको एक कटानी सूजी उसने कहीं देखी थी सुई और तागा घर में उसमें काम में आता था तो सुई तागा चुपचाप उठा लाया और ला करके उसने उस सोफे के ऊपर वो

जो जिसमें कि वो कबर था उसके ऊपर उसने बाबा का कोट और पैंट और हाथ का ये वो सब लेकिन टाँका लगाकर तो उसने सुन दिया इधर टाका लगा इधर बांध दिया इधर टाका लगा इधर बांध दिया इधर टाँका लगा इधर लगा दिया साथ तो उसने सोफे में स्टिच कर दिया हूँ चला गया अब जब इनको नींद खुलियेगी और आखिर खोल जब अपने हाथ उठाते हैं वो देखेंगी अपने हाथ भी छिपके हैं अपने पैर भी छिपके हैं

हाँ? अब वो खड़ा खड़े होना चाहे तो अब खड़े नहीं हो सकते तो अब वो चिल्लाने की चिल्लाई की है कौन है ये जोड़ अब खड़गर दौड़ पड़े और जब देखा कि उनकी उनके सबसे इस प्रकार हुँ? तो बस यही माया का काम है ये जो है व्यक्ति को हर जीव को इस प्रकार उसने स्टिच कर रखा है इसके सबके साथ, साथ में संसार के साथ में

परिवार के साथ धन संपत्ति मकान आदि मेरा मकान ये मेरा पद ये मेरा दान ये मेरी बस्ती ये ये ये इनके साथ मेरा करके मेंटली स्टेस्ट है उसी के साथ साथ जुड़े हुए हैं सर अब कोई अपने मन को वहां से निकाल करके साथ अध्ययन करे गुरु के पास जाए विचार करे अध्ययन करे तो कैसे निकले वहां देखेंगे तो वहां से कस्टम हो सकते जहां है

तो कहते ये तो करना ही पड़ेगा जहां जहाँ स्टिच है अब वो लोग घर के लोग जब आए बाबा के पास तो लेकर के उन्होंने कैंची लेकर आए सब जगह जहां जहाँ सिला हुआ है तो सब जगह काटा काटा काटा काटा काटा सब जगह काटे सब ये स्टिचिंग खत्म हुई तब वो खड़े हुए नहीं तो खड़े हुए उनके साथ सोफे चला

इस प्रकार से जन्मी जनक ये तो सब संबंध ममता के इतने जो तो है कहते जन्मी जनक बंधु सुतारा सन हनु भवन सुहृद परिवारा सबका ममता ताग बटोरी सबके साथ ममता के माने मेरापन के भाव संस्कृत में मम के माने है मेरा तो ममता के माने माईनेस मेरापन मेरापन ये मेरा, मेरा, मेरा ये मेरा, मेरा ये मेरा है उत्प्र.

तो सब कह ममता ताग बटोरी ताकन भागा उनका सबका काट करके मम फद मन बांध बरडोरी अपने मन को मेरे चरणों में बांध करके रखे बस चरणों को भी समय समझने के तात्पर्य मने अपने मन को गीता है रामायण है उपनिषद हैं ये ग्रंथ जितने इनको सबको पढ़ने में लगा जिनका कि पत्रपाद विषय परमात्मा है जिन ग्रंथों में वर्णन परमात्मा का ज्ञान का वर्णन है उन ग्रंथों को बार बार पढ़े

समझर इच्छा कठना ही और फिर ऐसा पढ़ते पढ़ते क्या होगा धीरे धीरे करके वो हो उसमें समदृष्टि आ जाएगी जैसे जैसे ज्ञान वगैरह होगा कि तो ज्ञान के लक्षण है सर अब आगे जो कुछ बता रहे हैं जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाएगा और तो शास्त्र का अध्ययन करेगा तो शास्त्र के अध्ययन का फल व्यक्ति को तत्काल